दासी ये तुमको पाले मैं सा मंत्र में यही तो मांगा गया आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करो मैं असत को त्याग करके सत के शरण में शरण में मेरी करो। मेरी बुद्धि को आप को करो आप प्रेरणा दो यही गायत्री मंत्र का अर्थ है धी कहते बुद्धि को धीम ही प्रभु आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करके अपने चरणों में लगाओ सद मेरी बुद्धि में भरो तो मेरे मन को प्रेरणा दो दासी है तुमको पाले ऐसी प्रेरणा करो कि मैं क्या करूं जो ये दासी आपके चरणों के सेवा में आ जाए, उसी समय प्रभु की कृपा प्राप्त हुई प्रभु ने प्रेरणा की है ध्यान रखना यह प्रेरणा उसी के मन में आती है जिसके मन में चाहता है भगवान सबके मन में प्रेरणा नहीं आती कथा आप लोग जानते हैं पूरी लंका जल गई विभीषण की कुटिया नहीं जली रावण के पास समाचार पहुंचा कि पूरी लंका धू धू करके जल रही है और विभीषण का जो महल है कुटिया है उस तरफ कोई अग्नि नहीं लगी रावण को समझते देर नहीं लगी लगता ये बंदर का बच्चा और ये विभीषण पहले से मिल चुके हैं तभी तो विभीषण ने कहा था मैं तो उस बंदर के बच्चे को मारने की आज्ञा दे रहा था बीच में विभीषण टप पड़ा इसने बचाया है मिली भक्त है घर का भेदी लंका ढाए अब मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा रात्रि को हाथ में चंद्रहास नाम की तलवार लेकर अट्टहास करतवा पहुंचा विभीषण के पास विभीषण ऊपर अटारी में बैठ करके माला लेकर जब करे थे श्री राम श्री राम श्री राम देखा रात्रि को सामने रावण अरे काल रात्रि आ गई क्या होगा बड़े क्रोध में हाथ में नंगी तलवार लिए मुझसे हनुमान जी पहले मिल चुके हैं सुबह सुबह लगता है गुप्तचर्व विभाग के किसी सदस्य ने रावण को बता दिया अब विभीषण तेरी खैर नहीं आ तेरे जीवन की पूर्णमासी हो गई है घबरा गया चलो स्थिति को संभालते हैं कैसे भी करके माला नीचे रख करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए भाई साहब जय शंकर के रावण बोला नीचे उतर जय शंकर जी के बच्चे नीचे उतर विभीषण नीचे उतर के हाथ जोड़ के भाई क्या खड़े कही रात्रि को कैसे कृपा की का तू पहले यह बता कि ये दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णिना जाए नव तुलसी का वृंद तहा देख हर्ष कपीराय राम नाम अंकित गृह द्वार के दोनों तरफ प्रभु का नाम अंकित था सारांग सारंग धनुष का चिन्ह था एक तरफ बाण के चिन्ह थे राम आयुध अंकित थे द्वार पर राम नाम अंकित था द्वार पर। रावण ने कहा पहले ये बताओ कि क्या लिखा है दीवार पर। भाई साहब आप पढ़ लीजिए अरे मैंने पढ़ लिया ये किसका नाम है विभीषण विष्णु सोचते अगर सच बता दिया कि प्रभु का नाम है श्री राम मेरे इष्ट देव का नाम है तो अभी तलवार से मेरे गर्दन काट डालेगा झूठ मैं कह नहीं सकता अब क्या किया जाएगा मनी मन प्रभु से कहा प्रभु मेरी बुद्धि को प्रेरित करो मैं क्या उत्तर दू आपके भी दर्शन हुए नहीं जीवन का अंत आ गया बिना दर्शन करिए देह पात हो रहा है आप कृपा करो मेरी बुद्धि को प्रेरित करो मैं क्या इसको उत्तर दूं कैसे बचूं उसी समय भगवान ने सरस्वती का आह्वान किया जाओ मेरे भक्त विभीषण की जीव पर बैठ जाओ जीव पर विभीषण की भगवती सरस्वती राम जी की प्रेरणा से बैठ गई रावण कहता अरे मूर्ख चुप कैसे हो उत्तर क्यों नहीं देते ये द्वार पर किसका नाम लिखा हुआ है अब भगवती सरस्वती बोल रही है विभीषण की जीप पर बैठकर। हाथ जोड़ जोड़कर विभीषण बोले भाई साहब ये तो आपका ही नाम है सुनकर के रावण को और क्रोध आ गया पारा क्रोध का और ऊँचे उठ गया मूर्ख मैं चारों वेदों का ज्ञाता और मुझको मूर्ख बना रहे ये कौन सी तुम्हारी व्याकरण के हिसाब से मेरा नाम है ये दो अक्षर का नाम है मेरा तीन अक्षर का नाम रावण है ये मेरा नाम कौन सी व्याकरण से तुम कह रहे हो कि भाई साहब देखो मैं बताता हूं किस व्याकरण से यह आपका नाम है देखो आपका नाम है रावण भावी श्री का नाम है मंदोदरी आपके नाम का पहला अक्षर भावी श्री के नाम का पहला अक्षर दोनों को जोड़ करके युगुल नाम बनाया है आपके नाम जपता हूं यह आपका ही नाम है शॉर्टकट फॉर्म से आपका नाम दिखा रावण ने कहा खूब रही बहुत बढ़िया दिन रात नाम जप करो सबसे करा हो तो हमारे ही नाम है तो जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी बुद्धि को भगवान प्रेरित करते हैं और ऐसी काल ऐसी हमारे किए गए पाप हमारी बुद्धि को प्रेरित करते रहते हैं शराबी को प्रेरित करते हैं चल ठेके जुआरी को प्रेरित करते हैं चल जुआ खेल पापी को पाप प्रेरित करते रहते हैं उसकी बुद्धि बरबस लगी रहती है पापों में और सच्चे भक्तों को भगवान प्रेरित करते हैं इसने यही मांगा प्रभु ऐसी प्रेरणा करो मैं इस समय क्या करूं बस प्रभु से प्रार्थना की उसी समय इसकी आत्मा से आवाज आई करती समय को बहुत कम है बरबस कल तुम विश्व में संसार में झोक दी जाओगी इसलिए तो अभी उठ सब सो रहे हैं निकल जा घर से भीतर से आवाज आई उसी समय चुपचाप उठी है बिस्तर से घर परिवार वालों को रिश्तेदार को सबको सोते छोड़कर चुपचाप निकली पीछे मुड़के नहीं देखा जब तक दम था भागती रही फिर आराम से चलती रही रात्रि हो गई निकल गई सूर्योदय हो गया घर वालों ने सोचा कि करमेती अब तक नहीं आई पहले सोचा कि बाथरूम गई होगी सोच के लिए गई होगी इंतजार किया करमेती की मां करमेती के पिता के पास गई कि सुबह सुबह करमेती उठती थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करती भी उठती थी सुबह सुबह घूमती थी कीर्तन करते स्नान करते कीर्तन करती थी आज करमेती की आवाज नहीं आई पिताजी ने कहा कि आज उसको ससुराल जाना ना, ससुराल पक्ष के लोग आए हुए हैं संकोचवश आज कीर्तन नहीं किया उसने थोड़ी देर और इंतजार की अब तो शंका होने लगी फिर आसपास ढूंढा गया कहीं नहीं मिली बड़े दुखे के पता चल गया करमेती के पिता करमेती की माँ से बोले ये लगता करमेती भाग गई है हमने करमेती के साथ बहुत बुरा किया वो कई दिन से रो रही थी कि मैं ससवाल नहीं जाऊँगी मैं तो भजन करूँगी मैं तो योगन बनूंगी मैं तो वृंदावन जाऊंगी करमिति की मां हमने बहुत बुरा किया के साथ। अब क्या होगा उसके साथ वो वृंदावन गई होगी उसी समय राजा के पास खबर पहुंचाई महाराज हमारी बेटी घर से चली गई। श्री कृष्ण के विरह में घर त्याग दिया उस समय घुड़ सवारों को दौड़ाया गया चारों दिशाओं में सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा गया अब दौड़े घोड़े चारों तरफ गुड़ सवार इधर दिन निकल आया है सूर्य निकल गया है। ये जारी वृंदावन की तरफ बार बार पीछे मुड़ के देखती कोई आ तो नहीं गया कोई देख तो नहीं रहा दूर से देखा गुड़ सवार आ रहे हैं कुछ सैनिकों की टुकड़ी आ रही है लगता है कि पिता जी ने राजा को बता दिया मुझको लेने के लिए सैनिक आ रहे हैं अब कहा छुकू चारों तरफ रेत ही रेत के टीले कोई झाड़िया नहीं वृक्ष नहीं कहां छुकू तो पास में बदबू आ रही थी देखा उधर बदबू की तरफ तो एक मरा ऊंट पड़ा था जो सड़ चुका था जिसकी आते भीतर से श्यार जंगली जानवर नोच चुके थे एक कंकाल रह गया था हल्की सी ऊपर की खुश खाल उसके ऊपर थी कंकाल के भीतर जाके छुप गई, जिसमें कीड़े बिल बिल रहे थे कुछ मास सड़ गया था कुछ सियारों ने खा लिया था बदबू कोई कम नहीं होगी लेकिन उसने सोचा कुछ भी हो मुझको संसार में नहीं फंसना है मुझको संसार नहीं चाहिए ये बदबू अच्छी है ये तो थोड़ी देरी के लिए बदबू है सह लूंगी लेकिन संसार की जो बू है उन्हें जन कितने युगों तक तो कितने जन्मों तक मुझको तंग करेगी मुझको संसार नहीं चाहिए कोई भी दुख क्यों ना उठाना पड़े ऊंट की खाल को अपने पर ओढ़ लिया अंदर कंकाल में हड्डियों में जाके कंकाल में छिप गई इतने में पास में आ गए घुड़सवार देखा कि बदबू आ रही है दूर से घोड़े लेके निकाल के आ गए भक्तमाल टीकाकार लिखते हैं कि तीन दिन तक ऊंट की कंकाल का आश्रा लेकर के छुपी रही जब घुड़सवार आगे चल जाते थे फिर निकल के बाहर बैठ जाती थी फिर देखा कि वापिस लौट रहे मुझको ढूंढ करके दूर से देखा फिर छुप जाती ऐसे कई बार घुड़सवार आए गए कई चक्कर लगे जब चले जाते घोड़ ऊर्ज की खाल से बाहर आ जाती और जब पास में आ जाते ढूंढते लौट फिर खाल में छुप जाती भक्तमाल की व्याख्या में लिखा हुआ है चरम रोग हो गया उसको दिन दिन तक घोड़े की ऊट की खाल सड़ा हुआ मांस बदबू कीड़े बिल बिला रहे है इन्फेक्शन हो गया चर्म में खुजली होगी शरीर में भले शरीर की धजियां धजियां उड़ जाए लेकिन मुझको संसार में नहीं फंसना मुझको अपने का नहीं शरीर को तो एक दिन जाना ही जाना है सादा रहने वाला नहीं है मौत सबकी आनी है कौन इससे छूटा है तू फना नहीं होगा यह ख्याल झूठा है शरीर को तो एक दिन जाना ही है कल का जाता भली आज चला जाए मैं वृंदावन तीन दिन के बाद गुड़ सवार भी सैनिक भी थक गए कहीं भी मीरा की उसकी करमेती की खोज में वापस लौट गए सब निराश अब देखा कि अब गुड़स्वार सब जितने आगे गए थे सब लौट के जा चुके हैं अब चलिए वहां से जो गनिया बने अपने शाम की जपू माला सदा मैं तो शाम नाम की सोगनिया बने अपने शाम की जब माला सदा में तो शाम नाम की शाम नाम की जब मैं शाम नाम की तो शाम नाम की जब मैं शाम नाम की जो गनिया बन अपने शाम की जब माला सदाम छोड़े अकेली जब भूख लगती कहीं भी भीख मांग के खा लेती कहीं भी वृक्ष के नीचे सो जाती बस प्रभु के नाम का जब उनका चिंतन बड़ी प्रसन्नता मैं अपनी सच्ची ससुराल जो जा रही हूं बालों की जटा बन गई मैल चढ़ गई मैले कुचैले कपड़े पाओ में बिवाई फट गई बस बढ़ती जा रही अपने प्रीतम के देश बने अपने शाम की जपू सदा मैं तो शाम नाम की श्यामिया बने अपने शाम की जपू सदा से कानों से पिता के मुख से जो कथा सुनी वही कथा का प्रभाव आज चली है अपने प्रीतम के के देश सुन के सब सब कथा मिट मिट गई उनके सब गई व्यथा प्रेम गली में तो चली जग से मन हटा बावरी न रही किसी काम की बावरी न रही किसी काम की जोगिया बन अपने शाम की जपू माला सदा मैं तो शाम नाम की जोगिया बने अपने श्याम की जपू की, जब की की जुबा पर आ गया राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया राम कहने का मजा जब करते नाम का विशेष रस उनको मिलता है नाम अपना वास्तव में जो उनका अपना रस अपना आनंद है वो प्रकट करता है पवित्र मन वालों मस्ती आ गई देह में रोग है इंफेक्शन हो गया पूरे शरीर में खुजली हो गई पूरे शरीर में तीन दिन तक सड़े हुए मांस का जो संग किया था ऊंट की कंकाल में जो छिपके रही थी उसे शरीर में इंफेक्शन हो गया चरम रोग हो गया खुजली है शरीर में लेकिन मान रही है कि दुनिया में मुंह से अधिक भाग्यशाली कोई दूसरी नारी नहीं हो सकती आनंद जिंदगी का आ गया वो मस्ती संसारी लोग समस्त सुखों को भोगते भी नहीं ले सकते जो मस्ती समस्त सुखों का त्याग करके कहा कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया लेकिन काया में रोग लगा है तभी मस्ती आ जा इसलिए कहा है कि नाम जपत कोढ़ी भला नाम जपत कोढ़ी भला चाहे चू चू गिरता चाम और कंचन काया किस काम की जेही मुख ना ही ना भाग्यशाली हैं लोग जो भजन करते हैं चाहे किस्मत ने सताया है परिवार ने रुलाया है दुश्मनों ने गिराया है तब भी वो व्यक्ति भाग्यशाली जिसके मुख में प्रभु का नाम आया रावण जैसा कौन भाग्यशाली होगा पति ब्रता जिसकी पत्नी है काल को जिसने खूंटे से बांध दिया तैतीस करोड़ देवी देवता जिसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं आज्ञाकारी जिसका पुत्र वेगनाथ वफादार जिसके सेवक रावण के ऊपर मर मिटने को तैयार हैं ऐसे सेवक हैं रावण के पास सोने की लंका लैटरिन बाथरूम भी सोने के रावण सोने की थाली में सोने की कटोरी में बादाम का हलवा सोने की चम्मच से खाता है अनेक दास दासियां तब भी रावण को भाग्यशाली नहीं कहा गया क्या कहा रावण जब ही विभीषण त्यागा भय विभव बिन्न तब ही अभागा एक संत था रावण के पास विभीषण उसको भी लात मार के भगा दिया अब तो अभागा इन सब वस्तुओं को लेकर तू भाग्यशाली नहीं है पति ब्रता नारी मंदोदरी आज्ञाकारी बेटा मेघनाथ वफादार सेवक मर मिटने को तैयार रावण के ऊपर सोने जैसी लंका नगरी परकोटा तो समुद्र का देवताओं को विजय प्राप्त करने वाला ऐसा रावण भी भाग्यशाली नहीं है अभागा है तुलसिला जी कहते हम जिन वस्तुओं के अभाव में अपने आप को मानते हैं हम भाग्यहीन हैं जिन वस्तुओं को लेकर के हम अपने आप को कहते हैं हम भाग्यशाली हैं, ये सब व्याख्या गलत है संसार के तराजू पे अपने जीवन को तोल रहे हो ज्ञान के तराजू पे तोलो फिर पता चलेगा तुमने क्या खोया क्या पाया है अरे मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है क्या समझ के आखिर तो इससे प्यार करता है आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है रावण की लाश पड़ी है मंदोदरी छाती पीट पीट के रो रहे रावण को मरे हुए को ताना रही है राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा ना कुल को रोवन हारा राम के विमुख थे इसलिए तुम्हारी दुर्गति हुई है तो आज इसके शरीर में भले चरम रोग हो गया नाम जपत कोड़ी भला भाग्यशाली है वो बहुत बढ़िया उसका जीवन है अगर भजन करता है एक व्यक्ति कोड़ी है तब टपकर चमड़ा उसके शरीर से रोटी नहीं मिली घोरे पे बैठा है जिसको आप लोग रूढ़ी बोलते हैं कुरी गंदगी जहां डालते हैं घोड़े पे बैठा हुआ है, भीन है चबचमाती है पसीना जब घाव को लगता है तो नमक मिर्च लगती है व्याकुल है भाग्य ने इसको ठुकरा दिया है घर वालों ने ठुकरा दिया है घोड़े पे बैठा गंदगी के ढेर पर मवाद टपक भीन रही है शरीर से मखियां भिन भिना रही हैं, गर्मी से परेशान इसके बाद भी अगर उसके मुख में राम नाम है तो मैं उसके सौभाग्य को प्रणाम करता और एक राजा महाराजा बने हैं दुनिया का हर सुख उसके पास है अगर उसके मुख में नाम नहीं उसके दुर्भाग्य पे मैं रोता हूं प्रभु का नाम ही सुख है भजन नहीं करती करते बढ़कर कोई दुख नहीं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हुई अभी तक तुमको यही नहीं पता कि विपत्ति कहते किसको है? उस दिन की याद करो देखो तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्सीडेंट लिखा हो कोई पंडित सिद्ध महापुरुष या ज्योतिष विज्ञानी कोई बता दे इस आयु में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और बहुत बुरा होगा तो तुम लोग कितनी चिंता करते हो कितनी चिंता करते हो परेशान हो जाते हो उसका उपाय पूछते हो और कितना भी कठिन उपाय कोई पंडित बता दे ज्योतिषी वही करने को तैयार हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी मैं आपके साथ कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं उससे भी भयानक भविष्यवाणी क्या एक दिन तुम सब आगे कुछ नहीं कहूंगा समझ लो मौत से ऐसा एक्सीडेंट होगा ना तुम किसी के रहोगे ना कोई तुम्हारा रहेगा जो भी कमाया सब बर्बाद हो जाएगा जितना भी लाभ है सब हानि में परिवर्तित हो जाएगा जितने भी अपने हैं सब गैर हो जाएंगे बोले बात सच है कि नहीं तो मौत से जो हमारा एक्सीडेंट होना है इसके बारे में कुछ सोचा है इसका उपाय है जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद वो भयानक घड़ी सुखदाई हो जाएगी कब मरी हो कब देखी हो प्रियतम नित्य विहार वो एक्सीडेंट वो कांड सुंदर कांड हो जाएगा कांड का मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना रामायण में राम कथा सब जगह दुर्घटना ही हुई है कांड ही कांड से रामायण भरी पड़ी है लेकिन एक ऐसा भी कांड है रामायण में जो बहुत सुंदर कांड है क्यों क्योंकि इस कांड में किसकी कथा है जिसके मुख में नाम है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही और मुद्रिका पे क्या लिखा हुआ था राम नाम अंकित अति सुंदर तो जिसके मुख में नाम है वह है हनुमान जी और जिसके हृदय में राम है चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान और मेरे मन में बसे है राम मेरे तन में बसे राम तो प्रगत में जिसके हृदय में राम है जिसके मुख में नाम है और जिसके हाथ में प्रभु के लिए काम है सेवा है उसके साथ जो कांड हुआ है वह कांड भी सुंदर हो जाएगा यह हनुमान जी कथा तो मौत का एक्सीडेंट सबके साथ होना है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सब कुछ मिट जाएगा प्रलय हो जाएगी तुम्हारे लिए तो उसकी तैयारी करो इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा अरे मनिए दो दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा एक राही घर से निकला एक राही घर से निकला दिल में बहुत अरमान थे एक तरफ था जंगल उसकी दूसरी तरफ शमशान चलते चलते पांव हड्डी पे आया हड्डी के ये बयान थे ओ राही तू संभल चलना क्योंकि हम भी कभी इंसान थे और हड्डी के अंदर से क्या आवाज आ जा रही थी राम नाम सत्य है सत्य गत है राम नाम सत्य है सत्य बोलोगत है सत्य है सत्य बोलबत है राम नाम सत्य है सत्य बोल है राम नाम सत्य है सत्य बोलबत है राम नाम सत्य है सत्य बोलबत है इससे तो आगे भजन ही है साथी इससे तो आगे भजन ही तो कंधे पर एक व्यक्ति जा रहा है सफेद चादर ताने मुर्दा एक सवारी चार डरे वर एक, एक, एक सवारी उसके पीछे दुनिया सारी चार डरे वर एक सवारी उसके पीछे दुनिया सारी चार डरे वर एक सवारी उसके पीछे दुनिया सारी चार डरे वर एक सवारी उसके पीछे दुनिया सारी सबकी एक दिन आए बारी आगे पीछे हो दिनचारी सबकी एक दिन आए बारी आगे पीछे म राम सत बोल रहे हैं बहुत दुनिया उसके पीछे पीछे सब रो रहे हैं घर परिवार के स्वजन संबंधी सब अब मुर्दा कहते हैं उन रोने वालों को मुर्दा कहे जगद कीरी यही जगत कीरी दिन तुम भी जाओगे क्यों भूला लादा क्यों भूला लादा क्यों भूला लादा क्योंकि राम नाम, नाम सत्य है सत्य बोलो, है।, नाम नाम सत है, सत बोलो है सामने से कबीरदास जी आ रहे थे अंतिम सब यात्रा निकल रही थी साथ में एक शिष्य शिश्चा था शिष्य ने कबीरला से कहा गुरुदेव सब लोग तो बोल रहे ये स्कंधी चारों भी बोल रहे हैं राम नाम पीछे वाले भी बोल रहे हैं राम नाम ये जो सफेद वस्त्र ताने जो ऊपर फुरसत से लेटा हुआ है ये क्यों नहीं राम नाम बोलता कबीर ने कहा बेटा कबीरा साज ना बज सके टूट गए सब तार साज बेचारा क्या करे जब चले बजावन हा चले बजावन हा चले बजावन हा, चले बजावन हा।, चले बजावन हा। बेटा ये इसमें नहीं बोलता क्योंकि इसमें से बोलने वाला निकल गया है सों के तार टूट गए हैं ये साज में अब आवाज नहीं रही यहां जितने बैठे हैं मेरे साथ अगर बोल रहे राम नाम सत्य तब तो तुम जीवित तो हो नहीं तो मुर्दे से कम नहीं हो सब बोलते हैं राम नाम कौ नहीं बोलता बोलो राम नाम कौन नहीं जपता जो मुर्दा है अब आप बताओ तो कितने लोग नियम करते हैं जो नियम करते हैं नाम जब का वो सब जीवित मानो बाकी सब जिंदी लाशें हैं सब मुर्दे हैं जो नाम जब करते हैं। उस मुर्दे से भी ज्यादा हत भाग्य है वो लोग जिनके श्वास चल रहे हैं साज बिल्कुल ठीक है तारे बिल्कुल ठीक हैं, श्वासों की तार है तब भी राम नाम नहीं तब भी आवाज नहीं मुर्दा भले ही स्वयं नाम जप नहीं करता लेकिन दूसरों को रोकता तो नहीं बल्कि दूसरों से भजन करवाता है मुर्दा सबसे जपवाता है राम नाम सत्य है ये कौन कहलवाता है मुर्दा तो मुर्दा भाग्यशाली है भले ही जप नहीं करता दूसरों से तो करवा रहा है इसलिए वो मुर्दा पूरा नहीं है वो आधा मुर्दा है आधा मुर्दा है वो क्योंकि वो दूसरों से नाम जप करवा रहा है इससे पूरा मुर्दा नहीं आधा है आधा जीवित है पूरे मुर्दे तो वो हैं जो ना जपते हैं और ना जपने देते हैं वो पूरे मुर्दे हैं कबीरदास जी शिष्य के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो वहां एक रास्ते में व्यक्ति खाट को बिछाकर गली में सोया हुआ था शिष्य ने गुरु जी से कहा गुरुदेव इसके स्वासों के तार तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं चल रहे सोया हुआ है यह नाम जब क्यों नहीं करता कबीर ने उस समय जोर से लाद का प्रहार किया उस सोने वाले व्यक्ति के लिए दिन में सोता है कबीरा सोया क्या करे कबीरा सोया क्या करे जाग न छपे मोरा एक ना तो सोवना लंबे पांव वो जग गया लात खाते ये क्या किया फुरस से सो रहा था आपने क्यों जगा दिया देख लेना तुमको एक बिन्न देतेरदास जी बोले तुम सोने वाले व्यक्ति से अरे तुम फुरस से सोना चाहता है सुन मेरी बात देख ले तुझको दुनिया जगाएगी तू सोया फिर ना जागेगा तुझको दुनिया जगाएगी राम नाम सच में पहुंच गया नीचे भी लकड़ी ऊपर भी लकड़ी दाएं भी लकड़ी बाएं भी लकड़ी सरहना भी लकड़ी का सब लोग चीता को घेर के खड़े हैं कोई कहता लकड़ी ऐसे रखो कोई कहता ऐसे रखो कोई कहता यहां रखो अब बूरा डालो अब घी डालो उस समय लोग एक दूसरे को ऐसे गाइड करते हैं जैसा कि उन्होंने चीता में पीएचडी कर रखी हो सब गुरु बनते समय ऐसे नहीं ऐसे अब ऐसे करो अब ऐसे करो वो उससे आगे वो उससे आगे बात भी सच है दुनिया किसी को जलाने में पीछे नहीं हटती दुनिया का काम है जलाना और जो ही आग भड़कती है कोई भी चीता के पास नहीं हो सब पीछे हट जाते हैं आग लगा के पीछे फिर बाद में कहते हमने तो कुछ कहा ही नहीं था मेरा यह मतलब थोड़ी था कहने का अब सुलगती रहे आग पीछे हट गए अब मुर्दा कहता है जब मुर्दे में आग लगी लोग पीछे पीछे हट गए अब जलता हुआ मुर्दा कहता है मुझको जलता चलता मुझको जलता दे भागत हो दूर एक दिन तुम भी होगे जलने पर मजबूर जलने पर मजबूर जलने पर मजबूर मुझको जलता देखकर क्यों भागत हो दूर पहले तो बड़े पास पास थे अब जो ही आग बढ़ भड़की पीछे हट गए सब मुर्दा कहता है कि मुझको जलता देखकर क्यों भागत हो दूर एक दिन तुम भी हो गए मेरी तरह जलने पर मजबूर उस समय मैं भी देखूंगा भूत बनके तुम कितना पीछे हटोगे जब मुर्दे बनोगे संस्कार हो गया सब चल दिए शमशान घाट को छोड़ कोई घर की तरफ कोई दुकान की तरफ भूल गए कि हमको भी जलना है हम देखते हैं रोज रोज शमशान में लाशें जलती हैं औरों के तन जलते देखे और खुद का जल जाना भूल गए मुर्दा करीब करीब जल चुका था लोग शमशान का त्याग कर चुके थे मुर्दे की राख से आवाज आई उन जाने वाले लोगों के लिए जो व्यापार के लिए दुकान के लिए घर के लिए संतान के लिए मकान के लिए जो चले हैं शमशान को छोड़कर उनके लिए वो जलता व मुर्दा कहता है मुझको जलेता छोड़कर मुझको जलेता छोड़कर कहां जाते हो भाग एक दिन वापिस आओगे यही लगेगी आग छोड़ कर कहाँ जाते हो भाग एक दिन वापिस आओगे और यहीं लगेगी इससे तो आगे भजन ही है साथी में सा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा कोई फूल ना बाग में सा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा रहना नहीं देश बेगाना है जो आया उसे जा रहेगा अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा कायम ना जग का ज रहेगा इस बात को अपनी बुद्धि में रखो बैठा के फिर आपको लगेगा पता कि दुनिया का लाभ लाभ नहीं है दुनिया का घाटा घाटा नहीं है मीरा कहती है राम भजन बिन सब घाटो बिना प्रभु के भजन के घाटा ही घाटा है इस घाटे को पूरा करने के लिए तो जबान दी है प्रभु ने श्वासों श्वास दिए बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले जो समय बचा है उसको झोंक दो प्रभु के नाम में लगता है सब खुशियों को छोड़ के चली गई है करमेती लेकिन करमेती से पूछो क्या मस्ती आ रही है भले पांव में बिवाई फटी लेकिन चाल में कहीं कोई कमी नहीं ढाल में कोई कमी नहीं अकेली है कोई पति पिता साथ में नहीं नहीं तो कहा हर नारी के दो सहारे पुत्र और पति लेकिन दोनों का त्याग करके चली है प्रेम की राह पाव में बिवाही है कंटीले रास्ते हैं लेकिन चाल में कहीं कोई कमी नहीं बिना पति पुत्र के बिना माता पिता के अकेली है लेकिन ढाल में कोई कमी ढाल का मतलब सुरक्षा प्रभु साथ है चलिए अपने प्रभु के हृदय में बसा करके जबकि मनुष्य में कहा है स्त्री को नारी को कभी अकेला नहीं विचरण करना चाहिए बचपन में माता पिता के साथ जवानी में पति के साथ और बुढ़ापे में बच्चों के साथ स्त्री को कहीं भी जाना चाहिए अकेली नहीं रहना चाहिए कर्मेती को भी कईयों ने कहा रहा हमें तू अकेली विचरण कर रही है करमिति कहती तुम्हारी आंखें फूट गई तो मैं क्या करूं जो तुमको नहीं दिख रहा है जो मेरे साथ है तुम तो। मैं अकेली नहीं जो गनिया बने अपने शाम की जब तू माला सदा मैं तो श्याम ना के बाद एक बात मन में खटक रही है कि मैं अपने प्रीतम के घर जा रही हूं ससुराल जा रही हूं ससुराल जब जाती है तो साफ सुथरी होके जाती है विवाह से कत दिन पूर्व में ही उबटन लगाया जाता है कंचन जैसी काया समार के बनाई दी जाती है सुंदर वस्त्र हुआ करते हैं वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित ही दुल्हन अपने पिया के घर जाती है मैं आज अपने प्रीतम के देश जा रही हूं अपने प्रीतम से मिलने जा रही हूं ये रोग लगा है शरीर को ये भी मेरे किसी जन्म का पाप है भोगने से पाप कटता है अचानक राहगीर कुछ मिल गए रास्ते यात्री राजस्थान से जो सौरव जा रहे थे गंगा जी स्नान करने के लिए इसने पूछा आप सब कहा जा रहे हैं वो भी सब कीर्तन करते जा रहे थे भक्त मंडली थी। कहा कि हम सुग्र क्षेत्र सौरव जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए उसी समय करमिति भाई के मन में आया मेरे प्रश्न का उत्तर मुझको मिल गया मेरी शंका का समाधान हो गया मेरी समस्या का हल मुझको मिल गया भगवती गंगा प्रभु के चरणों का धोन है चरणामृत है अकाल मृत्यु हरणम व्याधि विनाशनम विष्णु चरण चरणोदम पीतवा जन्म नद्य विद्यते। गंगा तो प्रभु का चरणामृत है चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी तो व्याधि का नाश करने के लिए चरणामृत बहुत है और भगवती गंगा जी ये प्रभु का चरणामृत है और संयोग बन भी गया है तो क्यों ना मैं पहले गंगा जी जाकर के अपने देह के मन के समस्त पापों को धो डालूं, तन और मन से पवित्र होकर अपने पिया के देश वृंदावन फिर जाऊंगी बड़ी प्रसन्नता हुई वृंदावन का रास्ता छोड़ दिया चली है सौरों सुरुक शुक्र क्षेत्र ये काशगंज के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है गंगा जी स्नान किया गंगा जी में बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं एक बार से ही सब काम हो जाता है जितने भी पाप किए एक डुबकी में सा पाप विध्वंस लेकिन गंगा जी शर्त लगाती है एक कि मुझमें डुबकी लगाने से पहले जितने भी पाप किए हैं जन्म जन्मों के सब धो डाले मैंने बस अब पाप नहीं करना तुमको मैंने पवित्र कर दिया अब यमराज की हिम्मत नहीं इसी समय तुम्हारी मृत्यु आ जाए यमदूतों की हिम्मत नहीं चाहे तुम पूर्व में कितने भी पापी पापियों जो तुमको छू भी ले, क्यों मैंने तुमको पवित्र कर दिया लेकिन सावधान मुझ में स्नान करने के बाद भी अगर पाप करोगे ब्याज सहीद तुम्हारे पापों को लौटा दूंगी मैं तुमको भोगने पड़ेंगे सब पाप एक बार जिसने गंगा स्नान कर लिया समस्त पाप धुल गए लेकिन फिर हम वही गलती करते फिर गलतियों को दोहराते हैं भगवती गंगा हमारे फिर पापों को वापस कर देती है जो धोए थे लो अपने पाप वापस तुम तो मुझको बदनाम कर रहे हो यहां तक कि दीक्षा ले लेने के बाद पुरुष का जन्म समाप्त उसके बाद कोई पाप ना हो पहले सब समाप्त हो लेकिन फिर दोबारा कोई पाप करता है फिर दोबारा पाप आ जाती दीक्षा लेने से नया जन्म होता है भक्तमाल में कथा आती है एक चोर चोरी करके भागा पुलिस ने देख लिया पीछे पीछे पुलिस लगी। गई सत्संग हो रहा था पंडाल में आके छुप गया सामान बाहर फेंक दिया पुलिस ने देख लिया था वृंदा के प्रसिद्ध संत थे श्री हरिवंश जी महाराज उनके परम कृपा पात्र चतुदाजी सत्संग कर रहे थे सत्संग में दीक्षा की महिमा बता रहे थे दीक्षा दीक्षा दीक्षा की महिमा, कि जिसने ले ले ली, ली उसका नया जन्म हो गया। सत्संग सत्संग समाप्ति के बाद उसने भी ले ली, सत्संग से प्रभावित तो होकर दीक्षा लेकर के पंडाल में जब चला पुलिस ने पकड़ लिया चल बच्चू गए राजा के महाराज चोर पकड़ लिया हमने ये चोर है वो चोर कहते हैं महाराज मैं कसम मुझसे उठा लो किसी की भी मैं सत्य कहता हूं इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की इस जन्म में मैंने कभी चोरी नहीं की पुलिस कहती है महाराज हमने अपनी आंखों से देखा यही व्यक्ति था हमने पहचान लिया उसको वो कहते हैं महाराज कैसी भी मेरी परीक्षा ले लो मैं सत्य कह रहा हूं किसी भी कसम उठवा लो गंगा जली मेरे हाथ में रख दो मैं सत्य कहता हूं मैंने इस जन में चोरी नहीं की नहीं की नहीं की तो राजा को विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पर कि जब हमारी पुलिस कह रही है एक को धोखा हो जाए दो को धोखा दसों व्यक्ति पुलिस वाले ये कह रहे यही था और सामान भी मिल गया पंडाल से बाहर सत्संग कथा से बाहर तो राजा ने कहा अगर तुम सत्य हो हम तुम्हारे हाथ में अग्नि रखते हैं तुम्हारा हाथ जल गया तुम झूठे जेल मिलेगी अगर हाथ नहीं जला तुम सच्चे हम मान लेंगे तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की बोलो स्वीकार है सहर्ष कह दिया महाराज मुझको स्वीकार है मैं सच्चा हूं देव मुझको जला नहीं सकता अंगार मंगाया गया चिमटे से अंगार उसके हाथ में रख दिया गया अग्नि शीतल हो गई अग्नि की हिम्मत नहीं जो हाथ को जलाती चरणों में गए गए राजा महाराज मुझको क्षमा करना गलती हो गई हमारे सिपाही सच्चे चोर को पहचान नहीं सके इनसे गलती हो गई बाद में बताया महाराज इनसे गलती नहीं हुई ये सिपाही बिल्कुल सच्चे हैं चोरी हमने ही की थी काफिर चमत्कार कैसे का ये चमत्कार है वैष्णवी दीक्षा लेने का गुरु के वचनों पर विश्वास करने का शास्त्र के वाक्यों को श्रद्धा से हृदय में धारण करने का चमत्कार है मुझको विश्वास था गुरुदेव की बात पर नया जन्म हो जाता है दीक्षा लेने के बाद इसलिए अग्नि मेरे विश्वास के आगे हार गई इसको शीतल होना पड़ा चोरी तो मैंने ही की थी दीक्षा के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है चोरी करने के बाद मैंने दीक्षा ली उसके बाद कोई अपराध नहीं किया इसलिए अग्नि देवता शीतल तो हो गए यह विश्वास की बात है एक चोर चोरी करता करता बुढा हो गया उसका बच्चा जवान बच्चे से कहा बेटा चल हमारे साथ तुमको चोरी करना सिखाता हूं लेकिन शर्त है कभी इन बाबाओं का संतों का संग ना कर लेना विशेष करके वृंदावन के संतों को तो संग कर ही नहीं लेना इन वृंदावन के संतों में पता नहीं क्या जादू है अगर जो चोरी में कामयाब होना चाहे तो संतों का संग भूल के नहीं करना कथा तो सुनना ही नहीं अगर कहीं जा रहे हो आजकल माइक पे स्पीकर दूर दूर तक आवाज छोड़ते हैं सत्संग अगर सत्संग की आवाज आ रही हो तो कानों में उंगली डाल लेना लेकिन सत्संग भूल कर भी ना सुन लेना नहीं तो चोरी छूट जाएगी यही परहेज जा है लगे चोरी सिखाने सीख भी गए एक दिन अकेले बिना पिता के चोरी करने जा रहे थे सत्संग हो रहा था लगे थे दूर से आवाज आई सत्संग की संत समझा रहे थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती क्योंकि उनके शरीर होते हैं भौतिक नहीं होते पृथ्वी प्रधान शरीर नहीं होते, होतेमय श्री देवताओं के होते हैं तो देवताओं की कभी छाया नहीं होती ये सुना रहे थे उसके कानों में आवाज पड़ चोर के अरे तो देवी देवताओं को नाम ले रहा है लगता सत्संग चल रहा है कानों में उंगली डाल दी बस एक ही बात कान में पड़ी क्या कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती बस यही बात कान में पड़ी उंगली डाली नहीं सुनना पिताजी की आज्ञा है चोरी की